हरि तारा नायक शेखरा जगदाधारा धारा धर छाया ध कंधराय गिजा संगीक शृंगारिणे नद्य शेखरिणेन्द्रशतिलिने नारायणे नास्त्रिणी गई ही कंकने नगे नृहने नगे नाथा शेयति मुगुध स्निग्धम मधुर मुरली मधुरी धीरनादी कार गोकुलम कारणवशं गोकुल व्याकुत्व श्याम काम व्रजजनमनो मोहन चित्ते निवसत महो बल्लवी वल्लम नह स्वाणुमखिलुतिश्यात्मदीपमतिरशताधम संसि कुणयाह पुराण हम तम व्यासूनुपया गुरु मुनी नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकर भक्जनमानन शनिवासा श्रीरामचंद्रा सदगु सदुणाधारम ध्यान गम्यं निरंजनम अखंडन पाद वयी भूय नमा भूय भो नमा हम श्रीमाय narayan narayan narayan shimanna narayan narayan narayan sadguru narayan narayan सदगुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरु बद्री नारायण नारायण नारायण बद्रीनाथ न बद्री नारायण नारायण नारायण बद्रीना श्रीमन्नाण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन ऋण लो भक्तवत्सल भगवान की जय भगवान भगवानी जय बृंदवन विहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय रे शी रान कृपारूपणी राधिक श्याम प्राणाध कृपा करो शीराधिक मेरी ओर निहार बाल दुला राधिक सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को को न पालन हार दीन पात की श्रवण को जीवंधन श्री प्रिया प्रीतम के पावन चरणार विंदो में कोटिशा वंदन परमादरणी प्रातस्मणी अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणार विन्दों में कोटिशाह वंदन हमारे सावरे सलो ने सरकार की मधुमयी कथा के रसस्वादक स्वरूप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 जीव मात्र का मानो प्रतिनिधित्व करते हुए पराशर महात्मा से भगवत संबंधी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और महात्मा पराशर भी मैत्री जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब लोगों के जीवन को पवित्र बनाने के लिए परमात्मा की पवित्रतम कथाएं सुना रहे हैं कल आप लोगों ने श्रवण किया यह ऋषभदेव का सुपुत्र भरत जिसके नाम से यह भारतवर्ष है बहुत उम्र तक उन्होंने राज्य किया और राज्य करने के बाद अपने आत्म कल्याण के लिए शालीग्राम क्षेत्र में जाकर के आराधना करते हैं आराधना का जो इनके क्रम है विष्णु पुराण के आधार पर वह अज्ञात्मक स्वरूप है आराधना साधना करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं एकांत शांत वातावरण में रहते हैं न उधो से लेना न माधव को देना अरण्य का शांत पवित्र वातावरण है और वहां पर भी एक हिरण के बच्चे से राग हो जाता है एक बात ध्यान देने की इसमें यह है साधुकों को एक तो बार कई बार यह भ्रम होता है कई लोग हमसे कहते हैं कहते महाराज जवानी में बाबा जी बन गए तुमने संसार देखा ही क्या देख कर के बाबा जी बनते तो वैराग्य होता अब बिना देखे यदि बाबा जी बने हो तो वैराग्य कैसे होगा तो मैं कई बार चिंतन करता हूं क्या भरत से भी ज्यादा कोई संसार के वैभव को देख सकता है क्या एक छत्र साम्राज्य जिनका है पूरे भूमंडल में और बहुत बड़े परिवार के मुखिया हैं घर में सब कुछ इन्होंने देखा था और देखने के बाद वैराग्यशाली हुए थे तब भी प्रमाद हो जाने से पतन हुआ कि नहीं आवश्यक नहीं कि विषयों को देख करके ही वैराग्य किया जाए या तो जो गुरुजनों पर विश्वास नहीं करते शास्त्र पर जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए आवश्यक है कि वह हर चीज को चखें हमारे एक महात्मा कहते थे अभिष्टा का स्वाद कैसा होता है बोले हम चक्कर ही देख करके बताएंगे तो ये कोई बुद्धिमानी की निशानी थोड़ी हुई या कोई समझदारी थोड़ी कही जाएगी तो देखो इन चीजों से इन दृष्टांतों से शिक्षा लेनी चाहिए शिक्षा क्या ले कि सदा सावधान रहें हमारे मनर्षि का एक वाक्य है सतत सावधानी का नाम ही साधना है अगर जीवन में सावधानी नहीं रहेगी और यदि आप प्रमादी बन गए तो पतन होना निश्चित ही है एक बात और मुझे जो दूसरी बात लगती है मैंने कई पुराणों का चिंतन किया टीकाओं का भी चिंतन किया जिसमें भागवत का चिंतन कर रहा था इस प्रसंग पर तो इनके पतन के कारणों को मैं ढूंढ रहा था भरत जी महाराज का जो पतन हुआ अर्थात इतना दिव्य शरीर प्राप्त करने के बाद फिर मृग योनी मिली फिर ब्राह्मण का शरीर मिला तो जन्म दो जन्मों का व्यवधान तो पड़ी गया इसमें हेतु क्या है कई टीकाकारों ने तो ये लिखा है कि ये तो मोक्ष स्वरूप है ही चाहे किसी शरीर में जाएं कोई परवाह नहीं हमारे जैसे साधकों को सावधान करने के लिए अभिनय कर रहे हैं मतलब कि इतना बड़ा साधक भी यदि पतित तो हो सकता है आसक्ति में ग्रसित तो हो सकता है तो हमको कितना सावधान रहना चाहिए कई टीकाकार या भाव लिखते हैं और कई टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से चिंतन प्रस्तुत किया है किंतु जो हमें अनुकूल चिंतन लगता है अपने लिए वह यह लगता है कि भरत जी महाराज के जीवन में वैराग्य की भी कमी नहीं थी विचार की भी कमी नहीं थी चिंतन भी प्रबुद्ध था यदि उनके जीवन में कोई कमी थी तो कमी इतनी थी कि गुरु का आश्रय नहीं था याद रखिएगा, गुरु का आश्रय नहीं है और यदि साधक के जीवन में गुरु का आश्रय नहीं है तो कब कहां और कैसे पतन हो जाए कुछ पता नहीं है गुरु की कृपा ही साधक को सतत सावधान रखती है और वही जीवन में वैराग्यशाली अपने को बनाती है इसलिए गुरु कृपा होना बहुत आवश्यक है इसलिए बाबा तुलसी ने तो यहां तक कह दिया गुरु बिन भव निधि तरह न कोई जो बिरत शंकर सम होई अब शंकर के वैराग्य में कोई कमी क्या ज्ञान स्वरूप है श्रद्धा विश्वास के पूंजीभूत है वैराग्य की पराकाष्ठा है बाबा के जीवन में किंतु तब भी गुरु आश्रय चाहिए और इसीलिए देखे होंगे आप लोग महात्मा लोग अपनी गुरु परंपरा का जरूर चिंतन करते हैं गुरु तब तो ऐसा है वह संसार में फंसने नहीं देता परमात्मा फंसा सकता है किंतु सच्चा गुरु फंसाएगा नहीं जी परमात्मा तो फंसाने का ही काम करता है एक महात्मा कहते थे परमात्मा का ही तो सारा का सारा झमेला है उसी ने संसार बनाया वो तो मौज में बोलते थे यह तो माया का प्रपंच सच में कहा जाए कि अपना ही प्रपंच है जिसमें हम फंस जाते हैं तो नारायण चिंतन कर रहे थे श्री भरत जी महाराज को हिरण का, का शरीर मिला बाद में ब्राह्मण का शरीर मिला किंतु ब्राह्मण के शरीर मिल जाने के बाद ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते ऐसा कोई व्यापार नहीं करते व्यापार माने व्यवहार ही है ऐसा कोई व्यापार नहीं करते जिससे सम्मान मिले प्रतिष्ठा बढ़े नाम बढ़े क्योंकि नाम प्रतिष्ठा में वही व्यक्ति फंसेगा जो इसको सत्य मानेगा और जहां इसकी धरातल में ही महाराज ये सत्यत्व का बोध नहीं है ये सब महाराज नजारा ऐसे है आज जो सम्मान कर रहे कल हाय हाय भी बोल सकते हैं जी बोलते ही है तो अब इस झूठे सम्मान के पीछे यदि साधक परेशान हो जाए तो साधना छूटेगी कि नहीं देखो मूल में ही इस बात को इन्होंने दर्शाया है महाराज पराशर महात्मा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि बिल्कुल भी सम्मानना पराम हानिम योग सिद्धेर कुरुते यथा जने नाव वा मतो योगी योग सिद्धि चविंदती इनके जीवन में सम्मान पाने की कोई कामना है ही नहीं अच्छा सम्मान व पाने की इच्छा रखे जिसको द्वैत बुद्धि हो अब अपने से अपना कोई सम्मान पाता है क्या जी अपना ही रूप है तो किससे सम्मान पाना है किससे क्या करना है तो न सम्मान पाने की आकांक्षा है और न अपमान का भय है देखो अपमान का भी भय नहीं ये तत्व तो ही ऐसा है जी हमारे पूज्य बाबा को शिवरिया बाबा जी महाराज को एक बार आर्य समाजियों ने अपनी सभा में बुलाया और सिंहासन जो लगा था उनके अनुचार ले जाकर वहां बैठा दिए। अवार समाजियों ने कहा कि महाराज जी आपके लिए सिंहासन नहीं रखा गया है ये जो हमारे आचार्य आएंगे उनके लिए रखा गया है तो उतर कर नीचे बैठ गए इतने भी महाराज उनके अनुचर आए बोले बाबा आप नीचे बैठो कोई ऊपर बैठे तो हमको तो अपमान लगता है तो बाबा उठ करके ऊपर बैठ गए फिर दूसरे ने आकर कहा ये क्या करते हो बाबा तुम नीचे बैठो तो नीचे बैठ गए अब नीचे बैठा लो चाहे ऊपर बैठा लो महाराज इसको कहां कुछ विक्षेप होने वाला है क्योंकि नीचे ऊपर का भेद ही समाप्त तो हो गया है तो ये तो सामान्य संसारी का जीवन है सम्मान के लिए महाराज इतना परिश्रम करे उसके लिए पूरा जीवन ही लगा दे जी हम देखते हैं आयास प्रयास आराधना भी वैसी साधना भी वैसी तो दुर्भाग्य ही मनुष्य शरीर मिलने के बाद जो तत्व तो प्राप्त करना चाहिए उधर दृष्टि न जा करके ये संसार के तुच्छ पदार्थों में समेटने में लग जाए अच्छा एक बात आप बताओ जैसे कोई बाहर जाए विदेश में और वहां तो महाराज चीजों की मरम्मत तो होती नहीं टीवी बिगड़ी पड़ी हो तो रोड पर फेंक देंगे कचरे घर में यहां का कोई जाए और कचरा समेटने में लग जाए कि वहां काम आएगा तो उसको कोई बुद्धिमान कहेगा हाँ या ना ना बोल सको तो गर्दने इला दिया करो कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा कोई समझदार नहीं कहेगा तो ये कचरा ही है जी ये जितना आयास प्रयास इकट्ठा करने में लगाया जा रहा है सच कचरा है इसलिए साधक जो आत्मतत्व की ओर बढ़ने वाले वो बिल्कुल महाराज प्रयास नहीं करते हैं इसलिए मस्ती में रहते थे बिल्कुल आनंद में छलकता रहता था जी आनंद सच कहें आत्मनिष्ठ महापुरुष के पास रोता हुआ व्यक्ति भी पहुंच जाए तो आनंदित तो हो जाएगा क्योंकि आनंद के महाराज फुहारे फूटते हैं जी मस्ती में रहता है आपको बताएं उसके जीवन को देखकर पता चलेगा कि मस्ती में है कि नहीं गर्दन लटका के नहीं रखता जी मस्ती में आनंद उच्छलित होता है छलकता हुआ आनंद महाराज मस्ती में रहते हैं कल आप लोगों ने सुना ही कि सौभेर देश के राजा महाराज उनकी सवारी के रूप में इनको लगा दिया गया कार के रूप में लग गए वहां भी कोई अपमान का भाव ही नहीं आज आज आज किसी महात्मा को कह दिया जाए कि थोड़ा ड्राइवर बन जाओ थोड़ी देर के लिए तो कहेंगे तुम मेरा गहरा नथु क्यारा समझते हो क्या हमको ऐसे वैसे महात्मा थोड़ी हैं तुम्हारे जैसे सेठ यहां पचासों ड्राइवर रहते हैं बुरा और मान जाए और ड्राइवर बनना सरल है कार बनना बहुत कठिन जी खोपड़ी में बोझा उठाओ किंतु उसमें भी चिंतन में बिल्कुल व्यवधान नहीं है जब उसने कुछ डांट लगाया तो श्रीमान जी ने हंस करके कहा कि आप किसको डांट रहे हो इस शरीर को डांट रहे हो शरीर को दंडित करना चाहते हो तो देखो एक बात हम तुमको सच बताए कहते ये जो शिविका है ये डोली है एक मिट्टी के ऊपर दूसरा मिट्टी का डेला रखा हुआ है इसमें हमारी कोई महत्व बुद्धि नहीं है अच्छा ये सत्संगी तो था ही जी कपिल जी महाराज के पास जा रहा था सत्संगी लोग पहचान जाते हैं कि ये वाक्य कहां से बोला जा रहा है आप सत्संग करते जाओगे तो पता चल जाएगा ये वाक्य के, केवल मंच का ही है कि जीवन का है ये बोलने मात्र से भी पता चल जाता है उच्चारण मात्र से पता चल जाता है ये वाक्य कहां से बोला जा रहा है अभिनय के रूप में है कि सच्चाई है ये महाराज समझ गए तो नीचे तुरंत उनपड़ा और प्रणाम करके कहता है महाराज बो भो, भो विसृज शिविका प्रसाद में दुज कथ्यताम को भवान अत्र अरे महाराज आप कौन हो जल्दी जल्दी इस डोली को छोड़ो और कृपा करके आप हमको बताओ अरे यो भवान अनिमित्तो वा यदा गमन कारणम सर्वम कथ्यता महियम श्रूषवे त्वया मैं तुम्हारी सेवा करूंगा प्रभु आप बताओ तो सही कि तुम हो कौन क्योंकि तो लगते हो महाराज की कोई सामान्य व्यक्ति है और आपके जो वाणी से बोलने से लगता है कि कोई आप सामान्य नहीं है आप बताओ तो सही मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ प्रसादम कुर द्विज हे द्विज हे ब्राह्मण हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो जाओ और हमारी उत्कंठाएं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं महाराज अब इनको मौका मिल गया हमारे पंडित जी महाराज ने अवधूत जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया श्रूयताम सोह में ते दुम भूप थे यदि आप ये बोलते हो कि मैं कौन हूं तो मैं अमुक हूं या कहना हमारे लिए सुलभ नहीं है हम बता ही नहीं सकते कि हम कौन हैं, अर्थात या वाणी का विषय ही नहीं है अच्छा आवागमन जो आप मानते हो कहां से आए हैं कहां जाना है तो देखो एक बात बताए सुख दुख दुख तो तु देह उपाद्य कौ ये सुख दुख भोगने के लिए जो हमको और आपको शरीर मिला है ये देखो प्रारब्ध भोगने के लिए ही शरीर मिला है सुख दुख भोगने के लिए और धर्मा धर्मोद्भव भोग तुम धर्मा धर्म से ही सुख दुख उत्पन्न होते हैं चाहे सुख दुख कहो चाहे धर्म धर्म कहो बात ये धर्म धर्म से ही सुख दुख बनते हैं तो हम क्या कहें ये जंतु ये शरीर ही इधर उधर घूमता है प्रारब्ध के वशीभूत हो करके और तुम यदि पूछते हो कि हम कौन हैं तो हम क्या बताएं तुम्हें कि हम कौन है महाराज राजा ने कहा कि हमारा धर्मा धर्म न संदेह धर्म और अधर्म हमें कोई संदेह नहीं है सर्व कार्य सुणम इस संसार में जो शरीरों की गति दिख रही है उसका सबके मूल में कारण मैं यही स्वीकार करता हूं जो आपने बताया और इसीलिए जीव ये शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर में जाता है देखो जब तक कर्म शेष बने रहेंगे तब तक दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा कि नहीं आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े महात्माओं का नाम बताएं जी हम अब उन महात्माओं के यदि शरीर के पीड़ा की बात बताएं तो घबरा जाओगे रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर था हमारे महाराष्ट्र को भी कैंसर था और ऐसा कैंसर कि हमारा सामान्य व्यक्ति तो पीड़ा सहन नहीं, नहीं कर पाएगा तो आप इन महात्माओं के जीव शरीर में रोग देख करके सामान्य व्यक्ति तो घबरा जाता है कहता है जब महात्माओं को भी ये रोग है तो हम कहां जाएंगे कई महाराज एक महात्मा फकड़ थे वो एक महात्मा को रोगी देखकर बोले ओ महात्मा जी खूब जजमान का फिरी माल खाए हो इसलिए निकल रहा है तो देखो भाई ये फकड़ी भाषा एक अलग बात है किंतु होता क्या है कि यदि शरीर का प्रारब्ध शेष बचा रहेगा याद रखिएगा शेष प्रारब्ध यदि बचा रहेगा तो दोबारा शरीर लेना पड़ेगा कि नहीं इसलिए महाराज प्रारब्ध शेष ही न रहे एक साथ इतना दुख भोग लिया जाए कि प्रारब्ध दुख का महाराज खजाना ही समाप्त तो हो जाए आपके पास बैंक में जितना रुपया हो जल्दी से निकाल कर आप यहां खूब बड़ा आयोजन करवा डालो तो फिर खलास हो जाएगा कि नहीं सारा का सारा रुपया नहीं रहेगा आपने उसका उपयोग करवा दिया वो तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं आप करिएगा मैं वो तो आपको तो जो मन में हो सो करिएगा तो नारायण मेरे खजाना जब खाली हो जाएगा फिर आप कहां से भोग करोगे खजाना जब है ही नहीं तो ये एक बात बड़ी सुंदर कहते हैं कहते मैं इस बात को जानता हूं उपभोग निमित्तम चहा देहा देहातर आवा महा आवागमन जो देह से दूसरे देह में है ये कर्म का फल ही भोगने के लिए तो है अच्छा देखो ऐसा कोई भी शरीर आपको नहीं मिलेगा कि बिल्कुल स्वस्थ हो और कोई टेंशन ना हो कुछ ना कुछ मामला तो बना रहता है कि नहीं बना ही रहता है कुछ ना कुछ सब में कारण क्या है पुण्य और पाप दोनों को तो भोग भोगने के लिए मिला है तो जो पाप का फल है वो ताप तो होगा ही होगा बोले महाराज ये तो हम आपकी बात बिल्कुल मान गए आपने ठीक कहा है किंतु एक बात मैं आपसे पूछूं योस्ती सोह अहम इति जो है अस्तिमान्य है जो है सत्ता का नाम ही तो हम है मैं है अहम है तो जो है जो भोक्ता में नहीं मारा दृष्टा है अथवा ब्रह्म कथम वक्तुम न शक अथवा ब्रह्म कथम वक्तुम न शक जिसकी सत्ता का अनुभव हो रहा है अर्थात जो है ऐसा जिसका बोध हो रहा है उसको मैं हूं या कहने में क्या जाता है आप परिचय देने के लिए हम हैं या परिचय देने के लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं आपसे जो प्रश्न किया गया आप कहते हैं ये वाणी का ही विषय नहीं है मैं कौन हूँ इसका उत्तर क्या दू वैसे देखो किसी से भी पूछा जाए इसी को सीधा साधा मामला है मैं कई बार पूछता भी हूं आप एकांत में हो किसी ने पूछा कौन हो तो क्या कहते बोले हम हैं कि नाम किसने रखा जी मम्मी ने कि पापा ने कि पड़ोसी ने कि श्रीमती ने ये किसी ने आपका नाम हम नहीं रखा है किंतु तो आप एकांत में हो तो कोई पूछता कौन तो हम है अपना नाम बताओगे बाद में हम बोलोगे पहले एक महात्मा कहते थे हम हम जब ज्यादा हो जाता है तो बम बन जाता है और महाराज ये बम इतना कि विस्फोट करे तो सबको दुखी दे अर्थात अभिप्राय क्या जब शरीर के साथ व्यक्ति का ज्यादा अहम हो जाता है अहम यह अहंकार अर्थ में है तो वह इतना दुख देता है स्वयं तो दुखी रहता है दूसरे को भी दुख देता है देखो बम स्वयं फूटता है और दूसरे को भी फोड़ देता है बम का काम यही तो है तो अहंकार का भी मामला है स्वयं भी दुख पाए और दूसरे को भी दुख दे तो यहां नारायण मेरे इन्हो ने कहा कि आप क्यों नहीं कहते हैं तो हमारे अवधूत जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही कहते हैं अहम अहमिति दोषाय अहम बोलने में भी एक दोष है क्या दोष है बोले देखो भाई ये भी भ्रांति लक्षण यह भी भ्रांति का ही लक्षण है क्यों अहम अच्छा जो बोला गया या मैं जो बोला गया इसको उच्चारण करने के लिए कहां से आवाज निकली गले से ही तो निकली अच्छा हमारे यहां तो व्याकरण में हम लोगों को रटाया गया था अकुह विसर्जनीया नाम कंठ अब अहम बोलना है उदाहरण के लिए मैं हूं अहम बोलना है तो आ भी कंठ से निकलेगा और हा भी कंठ से निकलेगा और अपू महाराज पवर्ग से जो पवर्ग है पापा बाबा मां तो मां जो है अंतिम अक्षर उसमें ओष्ठ लगेंगे तो अहम कंठ कंठ और ओष्ठ से उच्चरित हुआ कि नहीं यहां यही शब्द का प्रयोग किया है जीवा विवृत अहम दंतोष्ठ तालुके नृप ये दंतोष्ठ तालु आदि से उच्चरित होने वाला ये शब्द एते न अहम यथा इसलिए महाराज इस तालु आदि से उच्चरित जो शब्द हुआ ये मैं थोड़ी हो जाऊंगा सर्वे वांग निष्पादन हेतवे ये सब जितने भी महाराज शब्द हैं ये तो समझाने के लिए हैं इसमें हमारा कुछ अच्छा देखो ये वाणी जो निकली या वाणी से ही तो निकली अंदर सरस्वती शेष पूर्ति हुई कि मैं हूं तो मैं उसका हेतु नहीं हो सकता है क्योंकि मैं किसी का हेतु महाराज मैं का कोई हेतु है नहीं मैं का कोई कारण नहीं ह का कोई कारण है ही नहीं और हमारा पिंड अच्छा एक बात आपको बताएं किसको मैं कहो आप पैर में हो हाथ हो आप नहीं शरीर हो आप नहीं बोले पिंड भी नहीं है तो किसको मैं कहा जाए किसको अहम कहा जाए कौन है मैं और कौन है यह दोनों बातें निष्फल हैं पूछने लायक नहीं महाराज आप कहते हो कैसे पूछने लायक नहीं हम पूछना चाहते हैं बोला क्यों नहीं जा सकता है तो कहा देखो एक बात बताएं वृक्षात दारू यतम शिविका तो इसके पहले यदि देखा जाए यार तो वृक्ष से ही लिया गया मिट्टी से वृक्ष बना और वृक्ष से निकली लकड़ी और लकड़ी से बनाया गया महाराज ये शिविका बनाई गई डोली बनाई गई तो यदि अब देखा जाए तो शिविका में क्या है मिट, नंपने मिट्टी के अलावा कुछ है क्या लकड़ी के अलावा कुछ है क्या किंतु महाराज उसको लकड़ी नहीं बोलेंगे उसको शिविका ही बोलेंगे जैसे आपके ऊपर छत्र लगा है महाराज आप राजा हो तो छत्र लगाए एवं छत्र सलाका नाम प्रथग पृथक भावेताम ये जो छत्र लगा है, इसमें जो लगा हुआ मटेरियल सलाकाए लगी हुई है अगर इन सलाकाओं को अलग अलग कर दिया जाए तो छत्र नाम रूप रह जाएगा नहीं रह जाएगा तो छत्र में जो सलाकाओं का समुदाय है उसी का नाम आप सत्र कहते हैं अर्थात शिविका में जो लकड़ी लगी हुई उसी का नाम आप शिविका रखते हैं यदि लकड़ी का नाम शिविका है तो जहां जहां लकड़ी लगे उसका नाम शिविका होना चाहिए उसका नाम डोली होना चाहिए एक आकार विशेष बना देने के कारण उसका नाम रख दिया गया तो देखो एक बात बताएं यह शरीर का जो आकार आप दिख रहे हो इसमें लगा तो पंचभौतिक पदार्थ ही है चिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित यह अधम शरीरा अच्छा अगर इस शरीर को धारण करने से शरीर शरीर थोड़ी बन जाएगा कहते पुत्रान देवो नरो न पशु न च पादपहा शरीरा कृतिर भेदास्तु भूपैते कर्म यो नया पुमान न मनुष्य नहीं होता देवा देवताओं का शरीर लेने से क्या जीव देवता बन जाएगा आप जरा सोचो कोई साड़ी पहनने से पुरुष स्त्री बन जाएगा बन जाए तो गर्दन हिलाओ नहीं बनेगा जी भेष बदलने से वो बदलता नहीं है मैं आपको सच्ची बात सुना जहां पढ़ते थे ना हम लोग संस्कृत विद्यालय में पढ़े बहुत दिन तो वहां जब उत्सव होते थे तो कोई ना कोई अभिनय करते थे सब बालक ही आपस में तो एक पहलवान बालक था महाराज उसको हम लोग अंगद बनाते थे संयोग से हम लक्ष्मण का पाठ भी बहुत दिन किए जी वहां लक्ष्मण का पाठ हमको मिलता था कई साल वहां रहे तो जिस दिन अंगद का पाठ करना था अंगद को जाना था और जाकर के रावण के सामने पैर जमाना था तो जमा करके फिर वापस अपना आ उसको कुछ बोलना तो था नहीं राम जो बोलता सो बोलता इतने ही करके आना था तो वो बीमार पड़ गया उसको इतना तेज बुखार तो अब अंगद कौन बने महाराज कोई उतना मोटा ताजा था ही नहीं तो विद्यार्थियों के दिमाग में एक हलवाई की सूजी वो महाराज छात्रावास से बाहर उसका उसकी दुकान थी वहां बैठता था वो उसके पास गए विद्यार्थी बोले कि सेठ जी एक काम करो आप हमारा नई उम्र का लड़का था बोले क्या काम करना है बोले आपकी दुकान से खूब हम तो मिठाई लेते ही आपको केवल मंच में जा करके वहां मंच में आप पहुंच करके और आपके पूछ लगा दी जाएगी पूरा सजा दिया जाएगा आपको अंगद बनना है और कल तुम्हारी फोटो भी आ जाएगी बोला अच्छा ये हो जाएगा बोले हाँ होगा महाराज उसको सब मेकअप किया गया तैयार कराया गया और जो रावण के पास पहुंचाया गया तो रावण तो महाराज बोलने में बड़ा कुशल था ही, जो था वह उसने डांट कर कहा क्यों तू कौन बंदर है कहां से आया जो महाराज कौन बंदर कहां से आया तो थरथर थर काम के कहता है मैं कोई बंदर बंदर नहीं हूं मैं तो जगू हलवाई हूं मैं कोई बंदर नहीं हूं कांपने लगा भगा लोगों ने कहा क्या बात है बोले ये तो बड़ा कदर था तो बताया गया ये वही है जो तुम्हारी दुकान में मिठाई खाता था तो देखो नाटक बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गए तो नारायण मेरे अब उसको जग्गू हलवाई बना करके मानो जो ले गए थे उदाहरण के लिए तो क्या वो जग्गू हलवाई बन महाराज हनुमान बन गया क्या या अंगद बन गया क्या नहीं बन गया केवल उसने महाराज उसका वेश उदाहरण किया था प्रकट हो गया तो वैसे यदि शरीर मिलने से मान न देवो न नरो न पशो न च पादपा शरीरा कृतिर्भेदास्तु भूपैते कर्म योन ये कर्म योनियों के कारण कर्मों के कारण व्यक्ति को शरीर तो मिल जाते हैं किंतु तो जीव व शरीर होता नहीं है इसलिए राजन जब वो शरीर बनता नहीं है तो शरीर में महाराज ये मैं बुद्धि करने से कोई बात भी बनती नहीं है बोले अहम बोलना तो ठीक है किंतु तो अहम का दुरुपयोग करना ठीक नहीं आह का दुरुपयोग क्या अहम का दुरुपयोग यही कि शरीर के साथ जो अटैचमेंट हो जाता है और उसके साथ होने के कारण अधिकतर लोग शरीर को ही तो मैं बोलते हैं जी अहम ब्रह्मास्मि सच्चे ढंग से बोध हो तो शरीर के ऊपर की बात है किंतु तो लट्टू तोता वाला मामला हो तो शरीर ही को तो बोलता है हमारे महाराष्ट्र से एक सज्जन बोले महाराज आपकी कृपा से आधा ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है और आप कृपा करो तो पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो महाराष्ट्र ने कहा आधा कौन हुआ है पहले वो तो बताओ क्योंकि ब्रह्म ज्ञान आधा होता ही नहीं जीव तो परिपूर्ण है वो आधा का मामला क्या है तो कहा कि आधा हो गया पहले वो बताओ बोले दूसरे की संपत्ति तो हम अपनी समझने लगे किंतु हमारी दूसरे की ये नहीं समझे और ये हम समझना नहीं चाहते आदय ब्रह्म ज्ञान ठीक है तो कहने का ही पढ़ाए ये महाराज रटने से काम बनने वाला नहीं है जड़ भरत जी महाराज उनको समझा करके बोले देखो राजन नाहम बहाम शिविकाम ये शिविका को मैं ढो नहीं रहा हूं और शिविका न मई मेरे ऊपर शिविका नहीं स्थित है ये तो शरीर के ऊपर शिविका स्थित है और मैं शरीर से बिल्कुल जुदा हूं और देखो जब ये बात इन्होंने कही तो संस्कार तो महाराज थे ही या पैर पकड़ करके बोला महाराज पूर्व में वो महाभागम हे महाभाग मैं पहले से ही सत्संग के लिए ही निकला था कपिलाश्रम में कपिल जी महाराज के पास जा रहे थे किंतु आज रास्ते में ही आप मिल गए तो कपिल महाराज जी के पास हम जा रहे थे श्रेय को जानने के लिए कि श्रेया किम त्वन संस में श्रेय क्या है उसको हम जानना चाहते हैं श्रेय को ही हम पाना चाहते हैं किंतु आप तो हमको रास्ते में ही मिल गए सच बताओ आप कहीं कपिल भगवान तो नहीं हो क्योंकि इतने रहस्यात्मक वाक्यों को कोई दूसरा नहीं बोल सकता है लगता है कपिल भगवान ही करुणा करके महाराज जो विष्णु के अंश से जगन जगत के मोह को नाश करने के लिए उत्पन्न हुए हैं कपिल जी महाराज ही लगता है में आ गए हैं और बंधन करके महाराज खड़ा हो गया सामने हाथ जोड़ करके देखो एक बात ध्यान देने की है जिससे हम बोध पाना चाहते हैं अगर उसको आप सामान्य पुरुष समझकर बोध पाना चाहोगे तो मिलेगा नहीं वह सचमुच में हमारा जो गुरु है वह ईश्वर ही है ईश्वर से जुदा नहीं है वह परमात्मा से जुदा नहीं है यदि परमात्मा भाव आपका गुरु के प्रति नहीं बनेगा तो जो तत्व तो जीवन में अवतरित होना चाहिए वो नहीं होगा सामान्य उसको गुण दोष वाला ही यदि आप मानते रहोगे महाराजी हमारे हंस के कई बार कहते थे, थे। बोले माता जी आई और कहा कर कहा के बोली महाराज जी आप हमारे घर में भोजन करने चलो तो कहा कि नहीं इच्छा नहीं है तो बोले आप हमारे बुलाने से थोड़ी आओगे हम अपनी बहू को भेज देंगे तो उनके कहने से आप आ जाओगे तो महाराज जी हंस के कहते थे तो ये हमको पता है क्या समझती है अब समझ जाना क्या समझती है अब हम काये को बताएं बोले आप हमारे पास पैसा नहीं है तो महाराज आप हमारे घर में भोजन करने के लिए क्यों आओगे अगर कोई सेठ आपको बुलाने के लिए आ जाए तो तुरंत आ जाओगे तो अभिप्राय क्या हुआ अपने गुरु को उसने लोभी तो ही समझा अगर किसी सौंदर्य विशेष के आमंत्रण से यदि आ जाए तो काम ही तो समझा तुम्हारा जहां काम क्रोध लोभ का ही संचार हो रहा है मानस में गुरु के प्रति उससे क्या आपको ये भौतिक संसार से अतिरिक्त क्या परमात्मा तत्व तो बोध हो सकेगा इसलिए अपने गुरु को परमात्मा से जुदा नहीं समझना चाहिए और जब तक परमात्मा से जुदा आप समझो रहोगे तब तक खुदा से मिलने की कोशिश भी नहीं करना जुदा समझोगे तो खुदा नहीं मिलेगा और जुदा नहीं समझोगे तो खुदा मिल जाएगा परमात्मा मिल जाएगा अब देखिए इनकी यही भाव है कहते मुझे तो ऐसा लगता है जिन गुरु के चरणों में मैं जा रहा था आज वही गुरुदेव इस रूप में आकर के प्रकट हो गए हैं और प्रकट होकर के हमारे ऊपर करुणा करुणा करना चाहते हैं महाराज आप एक बात बताइए ये श्रेय क्या है और श्रेय को कैसे हम पाएं जब महाराज ये पूछा तो हमारे औदो शिरोमणि श्री भरत जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं भूप प्रक्षति किम श्रेय परमार्थम नमार्थम नुप्रस प्रक्षति अरे तुम केवल श्रेय पूछते हो परमार्थ नहीं पूछते हो और सच में कहें महात्मा से श्रेय नहीं परमार्थ पूछना चाहिए श्रेय माने संसार की वस्तुएं अभी तक श्रेय का अर्थ हम समझते थे परमात्मा जी अब देखो मान्यताएं बनती बिगड़ती रहती है श्रेय और प्रे का तो वहां श्रेय परमात्मा के लिए प्रयुक्त किया गया यहां जो श्रेय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये यहां श्रेय शब्द के लिए संसारिक पदार्थों के लिए कर रहे हैं अब देखिए कैसे ढंग से इसको प्रतिपादन करेंगे बोलने का तरीका कितना सुंदर है कहते हैं भूप प्रक्षस किम श्रेय अरे भूप क्या तुम हमसे श्रेय पूछते हो परमार्थम नुप्रक्षसी तुम परमार्थ नहीं पूछते हो और देखो एक बात बताएं ये जो श्रेय है इसकी एक सीमा है क्योंकि उदाहरण के लिए यदि तुम धन को श्रेय मानते हो परम कारण मानते हो तुम्हारा धन को धर्म में खर्चा करते हो कि नहीं धर्म धर्म में धन को खर्चा कर देते तो या भोग में धन को आप काम में ले लेते हो इसलिए महाराज ये जो कर्म यज्ञात्मक श्रेया मानो यदि जो अपने पूर्व मीमांसा के द्वारा प्रतिपादित जो यज्ञादि हैं उन यज्ञादियों को यदि आप श्रेय मानते हो तो वह स्वर्गादि देने वाले हैं और स्वर्गा भी महाराज सदा रहने वाला नहीं वो भी क्षीण हो जाएगा इसलिए वो भी श्रेय महाराज उसको श्रेय ही कहा जाएगा परमार्थ नहीं कहा जाएगा परमार्थ माने जिससे बड़ा कोई दूसरा अर्थ ना हो और जो सदा बना रहे उसको बाद कहा कि देखो एक बात बताएं ये जो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के कर्म है और इन कर्मों से जो संसार पाया जाता है ये देखिए संसार के पदार्थ जो पाए जाते हैं ये परमात्मा तक आपको परमार्थ तत्व तक, तो तक नहीं पहुंचा पाएंगे अब परमार्थ तत्व तो क्या है जरा ये भी सुन लो महाराज यहां बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन किया है बोले राज्यादिपद जो चाहे थे वो मानो पहले श्रेय देखो ये राजाधिपद भी सदा रहेगा क्या मानो ये महाराज जितनी कुर्सियां हैं आप वाली नहीं सत्संगिक कुर्सी तो स्थिर है जी किंतु तो भौतिक जितनी भी कुर्सियां हैं ये मत को म, अपने मन को कुसित ही करती है और सारी की सारी कुर्सियां सारे के सारे पद भैसे आक्रांत हैं यहां तक इंद्र का पद भी ब्रह्मा का पद भी ये सब पद महाराज गड़बड़ मामला है कब नीचे गिर जाना हो इसलिए पता ही नहीं जी इसलिए कहा कि याद रखेगा मानो राज्य पद भी यदि आप उसको परमार्थक मानते हो तो सदा कहां रह जाता है महाराज वो भी तो आगमा पाई है आज है कल नहीं रहेगा सदा किसके पास राज्य रहा है और मानो रहे भी तो तुम ही नहीं रहोगे तुम्हारा ही शरीर पूरा हो जाएगा इसलिए महाराज राज्य आदि को भी हम परमार्थ नहीं कह सकते हैं ये भी श्रेय में ही गिना जाएगा तो महाराज किसको परमार्थ कहते हो जरा ये बात तो बताओ महाराज देखिए परमार्थ शब्द का जो प्रयोग किया है एको व्यापी सम निर्गुण प्रकृते पर जो एक है वही परमार्थ है एक है व्यापी माने सर्व जग व्यापक है और सम माने सब जगह सम है और शुद्ध है निर्गुण है प्रकृति से परे है और जिसमें जन्म आदि रहितम जिसका जन्म नहीं है जी और जन्म न होने के कारण मृत्यु नहीं है और जरा आदि वृद्धि आदि जिसमें महाराज रोग नहीं है आत्मा सर्वगत ऐसा आत्मा ही सर्वगत अव्यय है वही परमार्थ तत्व से जानना चाहिए अगर इस ढंग से आप समझोगे परमार्थ तत्व को तो समझ जाओगे महाराज जब इस प्रकार से कहा तो ये गदगद हो गए और कहा कि महाराज आपने ठीक ही बताया किंतु और इसको समझाओ हम समझना चाहते आप कृपा कीजिए इस तत्व को हमारे सामने और सुंदर ढंग से समझाइए जैसे अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ जाए तो देखो पहले तो दर्शन है मैंने पहले भी एक दिन निवेदन किया था और दर्शन को समझाने के लिए फिर दृष्टांत है जो कथाएं सुनाई जाती है वो कथाएं क्यों सुनाई जाती है कथाओं का प्रयोजन कथा के लिए नहीं है दर्शन समझाने के लिए केवल वह दर्शन समझ में आए जाए उदाहरण जैसे दिए जाते माता पिता इसलिए हमारे यहाँ वेद की जो प्रतिपादन शैली है वह प्रतिपादन शैली कई प्रकार की है एक तो हमारा राज आज्ञावत दूसरी है श्रुहद सम्मति तीसरी कांता सम्मति राज आज्ञावत क्या जैसे श्रुति कहती सत्यम बद धर्मम चर इसमें महाराज सत्य क्यों बोले ये प्रश्न जिसे राजा आज्ञा देता है राज आज्ञावत राजा ने कहा यह कर्म करो तो क्यों करें वहां प्रश्न उठता नहीं है जैसे सैनिक के लिए ऊपर से आज्ञा आई गोली चलाओ तो उसको फिर ये नहीं पूछना पड़ेगा क्यों गोली चलाए किस लिए चलाए वहां राजा की यदि आज्ञा हो गई तो उसको क्यों और किंतु और परंतु फिर वहां नहीं रहेंगे किंतु यही यदि सुरहद यदिमति से बोला जाए सुरहद समति से बोला जाए कि सत्य बोलो माता पिता बेटे को कहते हैं बेटा सत्य बोलना चाहिए तो बेटा पूछेगा क्यों सत्य बोलना चाहिए तो पिता फिर उदाहरण देंगे कि देखो अमुख व्यक्ति ने मिथ्या भाषण किया तो उसका यह समाप्त तो हो गया शराब नहीं पीनी चाहिए क्यों नहीं पीनी चाहिए बोले देखो पड़ोसी पीता था आज उसका घर भी बिक गया रोड पर चला गया रोगी हो गया मर गया आज उसका नाम लेकर उदाहरण देकर समझाएंगे कि नहीं और महाराज वो भी भाषा समझ में ना आए तो सबसे महाराज जो मधुर भाषा है जिसको लोग जल्दी समझ जाते हैं जिसका नाम कांता सम्मति है आज्ञा समझ में ना आए माता पिता की बात न समझ में आए तो कांता सम्मति समझ में आ जाती है कि नहीं देवी जी समझ कि ऐसा मान जाओ और नहीं माने तो फिर कल रोटी नहीं मिलेगी अगर मान जाओगे तो ये मिलेगा तो तुरंत स्वीकार हो जाता है कि नहीं तो कई जगह जहां उपनिषद आदि में और पुराणों में कई जगह कहा गया ये कर्म करोगे तो स्वर्ग जाने को मिलेगा ये कर्म करो करोगे स्वर्ग जाने को मिलेगा ये करोगे तो नरक जाने को मिलेगा तो ये जो ऐसे वाक्य हैं ये सच में समझाने के लिए हैं ऐसा मत समझ लें कि उसकी सत्ता है नहीं सत्ता भी है मूल तो समझाने के लिए जैसे बालक को मां दवा खिलाना चाहे तो बोले बेटे ये दवा खा लो इसके बाद तुमको बढ़िया वाली चॉकलेट देंगे तो चॉकलेट देना उद्देश्य नहीं है उसका उद्देश्य क्या है दवा खिलाना है तो स्वर्ग आदि की महिमा गा करके जीव को स्वर्ग आदि पहुंचाने का अभिप्राय पुराणों का नहीं है याद रखिएगा और इसको महाराज उत्तम पद देने का अभिप्राय नहीं केवल जाकर स्वर्ग में इंद्र बन जाए इसको तो भगवत प्राप्ति ही उसका श्रेय है मूल ध्यान देने की बात यह है वैसे उदाहरण के लिए समझाते हैं अब यहां एक उदाहरण दिया है हमारे पराशर महात्मा ने कहा कहा कि जब इस प्रकार से उन्होंने पूछा तो हमारे भरत जी महाराज ने जड़ भरत बताना प्रारंभ किया एक महाराज उपाख्यान सुनाया ए राज राजाओं में शिरोमण हम तुमको एक उपाख्यान सुनाते हैं। पूर्व काल में महारि रिभु ने महात्मा निदाद को उपदेश करते हुए जो कहा था वही मैं आपको सुनाता हूं तुम्हारा तो महाराज ये रिभु कौन निदाग कौन बोले रिभु तो ब्रह्मा जी के महाराज पुत्र हैं और निदाग जी ये पुलस्तमात्मा के सुपुत्र हैं और रिभू के शिष्य हैं और ये रहते कहा हैं कहा कि महाराज ये ये देविका नाम की एक नदी है उसके पास में एक वीर नगर है और ये वीर नगर में रहते हैं अभी आज मैं चिंतन कर रहा था ये वीर नगर कहाँ है जी और ये नदी कहाँ है तो मैं तो हमको मिला नहीं अपने वृंदावन में होते तो हम पूरा नक्शा बना के बता देते वहां पुस्तकालय में सब है हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात होती तो भूगोल की हम लोग सब समझ लेते हैं तो जहां तक मेरे को समझ में आया ये स्थान विशेष से तो कोई वैसा लेना देना नहीं है अपने को तो जो समझाना चाहते वो समझना है वैसे ये वीर हमको लगता है नेपाल में है और जहां ये वहां नदी भी एक है अब वो नदी की संज्ञा बदल गई हो तो पता नहीं वीर नगर वहां पर है तो महाराज ये वही वीर नगर में रहते थे और ये नगर भी बड़ा रमणीय था संपन्न था वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी एक महाराज वहाु नाम के देख दिन ऋषि पहुंच गए अपने शिष्य के पास जो योग वेदता है शिष्य जी निग जी बड़े विद्वान है महाराज पहले रह करके रिभु के आ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की अच्छा ये निदाग जी बड़े विद्वान हैं शास्त्र सब उनको कंठ है तो किंतु सब शास्त्र विद्या कंठ होने के बावजूद भी इनको ब्रह्म विद्या का बोध नहीं था तो महाराज गुरु की तो करुणा होती क्या कहें उनको लगा कि इतने सब बहुत परिश्रम किया है किंतु कर्मकांड में ही लग गया इसको बोध तो होना चाहिए अब कैसे बोध कराया जाए तो एक सहसत्र दिव्य वर्ष बीत तो जाने के बाद प्राय ऐसा लगता है कि गुरु से चेला चाहे कितने वर्ष दूर रहे किंतु गुरु के के मस्तिष्क में शिष्य प्रति कल्याण की भावना बनी रहती है वैसे एक बात बताएं आपको जो फक्कड़ महात्मा होते हैं वो तो कहते हैं कि सब चेलाओं का गुरु ध्यान नहीं देते जो सेवा करें उन्ही का जिस महात्मा की सेवा में महाराज बड़े विरक्त महात्मा दूत दिगंबर कपड़े भी न पहने ऐसे महात्मा तो उन्हीं के माध्यम से महाराज श्री के चरणों में आए तो अभी कुछ वर्ष पहले में आए हुए थे और अपने आनंद वृंदावन में मैं सेवा में था तो सुबह सुबह मालिश कर रहा था तो एक महाराज वेदांती थे हमारे गंगाराम जी उनका भी शरीर पूरा हो गया उन्होंने हमसे कहा ब्रह्मचारी ये ज्ञान लूट लो ये ज्ञान ले लो नहीं मिलने वाला नहीं ये विभूति चली गई तो फिर मिलेगा नहीं माता जी को से कुछ बोलते नहीं मैंने मालिश करते करते कहा हमने कहा जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर बेटे का पूरा अधिकार होता है बाप चला भी जाए तो बाप की प्रॉपर्टी बेटे को मिलती है कि नहीं सहज में बोल गए तो हमको तो इनका पूरा ज्ञान का अधिकार है और हमको मिलेगा महाराज जो इतना कहा कि मिलेगा तो महात्मा अधूत जी बैठ गए और बैठ करके बोले देख श्रवण महाराज जी ने हाँ सोचा पता नहीं क्या कहेंगे बोले कोई बेटा चला जाए प्रदेश और वहां से लिख करके अपने पिता को भेजे कि आपको चिंता नहीं करना किसी प्रकार की कोई जरूरत तो हो तो बता देना किंतु तो माता पिता की सेवा न करे और एक व्यक्ति ऐसा है जो भले बेटा नहीं है शरीर से और आ करके सेवा करे तो यदि वो सज्जन पुरुष है तो वह संपत्ति अपने सेवक को देकर जाएगा कि अमरीका वाले बेटे को तेजी से बोलो जी सेवक को तो बोले दूर रह करके अधिकार में अधिकार जनाते रहो तो कुछ मिलने वाला नहीं अगर ये ज्ञान चाहिए तो पास में आकर सेवा करके ही ये ज्ञान लिया जा सकता है देखो बिना सेवा के ब्रह्म विद्या स्फुटित नहीं होती है फलीभूत नहीं होती है मसंद महाराज लगा हो एसी चल रहा हो आप बुरा मत मानिएगा सारी सुख सुविधाएं हो और उसके बाद श्रुतियों को कंट करके सोचो ब्रह्मानुभूति हो जाएगी तो ये बहुत दूर की बात है अपने मन में चाहे भले संतोष कर लीजिएगा ये गुरुजनों की सेवा करके ही यह तत्व मिलता है किंतु इन्होंने पूर्व काल में बहुत सेवा की थी इसका वर्णन इस मूल में कहा सुना रहे महाराज जी महात्मा ये जड़ भरत जी महाराज पूर्व काल में बहुत सेवा की थी तो महाराज ये जब गए गुरुजी तो ये अतिथि सेवा में लगे हुए थे प्रातः काल महाराज गृहस्थ हैं इसलिए बलिवैश् देव के पूजन करने के बाद महाराज बैठे थे कोई अतिथि की प्रतीक्षा में कि अतिथि आए तो उनको भोजन आदि कराने के बाद हम करें और महाराज जो ये के रूप में पहुंचे देखो एक बात बहुत अच्छी सहज आपको बता दें महात्माओं से संबंध तो रखना ही चाहिए एक बात सच कह रहे हैं हमारे जैसे अरे गहरू नथु खेरे से भी यदि संबंध रखोगे ना तो कभी सुखदेव जैसे महात्मा भी मिल जाए आपने सुना होगा वो मुहावरा कि कबूतरों को दाना डाला जाए तो कभी न कभी हंस भी आ जाता है वैसे यदि आप महात्माओं का सम्मान करते रहोगे अतिथि का सम्मान करते रहोगे तो कभी न कभी आपके जीवन में महापुरुष भी आ जाएगा और वो महापुरुष आ जाएगा तो कल्याण करके जाएगा हमें पूज्य स्वामी जी महाराज से ही हंसानंद जी महाराज जिनकी सेवा में रहा उनके माध्यम से एक हमने सुना कहा कि अपने से बिल्कुल है। हम लोगों का पास में ही उनका कहीं घर था उन्होंने ये नियम बनाया कि रोज एक अतिथि को भोजन करा के ही करेंगे संत मिल जाए तो क्या कहना महाराज सुबह चले जाते थे गंगा किनारे वही संध्या वंदन आदि करने के बाद महात्मा की प्रतीक्षा करते थे कोई महात्मा मिल जाए 20-30 वर्ष से व्यवहार चल रहा था जो महात्मा मिलते थे तो उनको ले आते थे एक दिन महाराज एक महात्मा बड़े वृद्ध शरीर के मिल गए और मिले तो उन्होंने प्रार्थना किया उन्होंने कहा महाराज मैं तो गंगा किनारा छोड़कर जाता नहीं हूं चाहो तो यही वृक्षा ले आओ बहुत आग्रह किया तो महात्मा को दया आ गई ने अच्छा चलो चलते अब गए महाराज जो भवन में घुसे ये देखिए है अपनी कथा बिल्कुल जो भवन में घुसे भवन में घुसते हुए देखा कि मकान तो बहुत सुंदर बना है सारे नक्काशी का काम हुआ है देखकर कर कहा जैसे राजाओं का महल हो ऐसा महल है और अंदर गए तो सामग्री कुछ नहीं एक महाराज फटा पुराना आसन डाल दिया एक टूटी हुई थाली में उनकी पत्नी ने भोजन दिया महात्मा ने भोजन करते हुए कहा भैया ये मकान तुम्हारा है कि किराए पर रहते हो बोले ना महाराज मकान किराए पर नहीं रहते मकान तो हमारा ही है बोले मकान इतना सुंदर तुम्हारा बना है और घर में कुछ है नहीं बोले महाराज ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है पूर्वजों से मिला है किंतु तो समय का खेल अब हमारे पास संपत्ति रही नहीं अब तो संपत्ति चली गई महात्मा महाराज घूमे और घूम करके देखा उन्होंने रसोई घर में चौके में दी। उत्तर भारत में रसोई घर का नाम है चौका महाराज पता नहीं कई बार मैं चिंतन करता हूँ कई बार आप चिंतन किया करिए शब्दों की नकल करो किंतु तो कुछ अकल लगा के एक महात्मा कहते थे क्यों अब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे शब्द है आपको बताएं हमारे पास जो शब्दों का भंडार है हिंदू संस्कृति में शायद किसी के पास नहीं होगा इतने पर्यायवाची शब्द हैं आप चौका कहो भोजनालय कहो अन्नपूर्णा भंडार कहो किंतु महाराज क्या बोलते हैं आजकल किचन जिसमें चिकन बनाया जाए उसका नाम किचन जी अरे भाई आप लोग सत्संगी कम से कम उसको भोजनालय बोलो अन्नपूर्णा भंडार बोलो तो हमारे यहां तुम्हारा तो चौका कहते हैं अच्छा चौका को पता है चौका क्यों कहते हैं क्योंकि चार प्रकार के पदार्थ उसमें बनते हैं लेही आदि जो चार प्रकार के पदार्थ हैं भोजन में चार ही प्रकार के होते हैं उसके भेद आप चाहे कितने कर लो जीप से चाट के खाने वाले पीने वाले काट कर खाने वाले ये सब कर, जो चार प्रकार के भोजन है चार प्रकार के भोजन जहां बनते हैं उसी का नाम चौका अब हमारा चौका में उन्होंने देखा कि नीचे एक स्वर्ण क्योंकि भूगर्भ विद्या के जानकार थे तो देखा क्या कि महाराज उसमें बहुत प्रचुर संपत्ति अंदर गड़ी हुई है कई करोड़ रुपए गड़े हुए हैं जी तो उन्होंने ग्रस्त को कहा कि तुम्हारे घर में इतने करोड़ रुपए हैं किंतु तो तुम कंगाल क्यों हो बोले महाराज क्यों हंसी करते हो हमारे पास कुछ नहीं कल के खाने की व्यवस्था नहीं बोले गाय का गोबर लाओ और महाराज जो चौका को लिपवाया और खोदा तो हम मिल गई महाराज स्वर्ण मुद्राएं गदगद हो गए तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे वो महात्मा ने ला कर दे दिया क्या उनको बोलो भाई नहीं दिया किंतु लखा दिया वैसे आपके भी चौके में जी यहां जाके मत खोदने लगना यहां कुछ नहीं मिलेगा आपके भी चौके में चौका माने मन बुद्ध चित्त और अहंकार चतुष्टय अंत करण आपके भी चौके में अनंत महाराज आनंद भरा हुआ है किंतु उस आनंद को न पहचाने के कारण सब जगह आनंद की भीख मांगते हैं कि नहीं आप जरा सोचो पत्नी से पति से बंधु से सखा से नौकर से सब से हम सुखई तो मांग रहे हैं हमको सुखी बना दो सुखी बना दो क्यों नहीं महाराज मांग क्यों नहीं भिखारी क्यों बने हैं क्योंकि उस अनंत भंडार को हम जानते नहीं हैं और जैसे भूगर्भ विद्या के जानकार वो महात्मा मिल गए तो लिखा दिया ऐसे ब्रह्म विद्या के जानकार कोई महात्मा सोत्री ब्रह्मनिष्ठ मिल जाएंगे तो महाराज वो ज्ञान लिखा कर चले जाएंगे तो देखो फिर किसी की जरूरत नहीं फिर भिखारी नहीं रहोगे सच में हम भिखारी हैं भी नहीं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन आमल सहज सुख राशि प्रभु हृदय अचत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी बाबा हमारे बड़ी करुणा के साथ बोल रहे हैं ऐसा परमात्मा हमारे हृदय में छुपा हुआ है किंतु उसके बावजूद भी हम दीन दुखारी हैं कि नहीं हम रो रहे हैं कि नहीं कारण क्यों क्यों नहीं हमारा रो रहे हैं कारण क्या इसके पीछे क्योंकि हम उसको पहचानते नहीं, नहीं। चाहे जितनी संपत्ति आपके पास रखी हो यदि उसका आपको बोध नहीं है तो संपत्ति का आप आनंद ले पाओगे चाहे कितने करोड़ अरब रुपए आपके पास रखे हो किंतु बोध नहीं तो आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे इसलिए बोध हमको नहीं है तो अब देखिए जब महात्मा ये रिभु पहुंचे वहां तो पहचान नहीं पाए निदाग जी क्योंकि इतने वर्ष बीत गए थे कैसे पहचान पाते कि हमारे गुरु हैं तुम्हारा तो जो बैठाला स्वागत किया और बैठाने के बाद कहा महाराज क्या भोजन भिक्षा लेंगे क्या पाएंगे तो बोले तुम्हारे घर में बना क्या क्या है लगता है बाबा जी स्वादु हैं जी किंतु ये समझाने के लिए पूछ रहे हैं बताएंगे भी बोले क्या बना है क्योंकि देखो एक बात बताएं हम जो खाते हैं वह बिल्कुल पवित्र भोजन करते हैं सात्विक भोजन करते हैं हे बताओ तो सही क्या बना है तुम्हारे यहां तो हमारे महाराज निदाग जी ने भी भूजी को बताया कहते हैं सत्तू रखे हैं सत्तू आप लोग जानते हो कि ये बंबई वाले नहीं जानेंगे जी ये हमारे ये ये लोग जान सत्तू शब्द का ही प्रयोग है जी वो जौ रखा हुआ जौ के आते लपसी रखी है कंदमूल फल रखे हुए हैं महाराज पूए भी बने हैं चकाचक आप चाहो तो ये पालो निदाग जी महाराज ने जब ये बताया तो रिभुजी बोले कदम नानी दुजई तानी मृष्टम प्रय क्षमे ये ऐसा अन्न हम नहीं खाते महाराज मालपुआ नहीं चलता है बिल्कुल नहीं चलता तो क्या खाते हो जरा बताओ तो सही कंदमूल पल बोले वो भी नहीं तो क्या चाहिए आपको बोले महाराज चकाचक हलवा बनाओ उसमें पांचों प्रकार की मेवा पड़ी होगी और खीर भी हो और साथ में मठा भी हो जी लगता है गुजराती रहे होंगे जी भोजन के बाद मठा चकाचक चाहिए मठा भी होना चाहिए और क्या चाहिए बोले इतना ही नहीं खान के बने हुए अनेकानेक स्वादिष्ट भोजन बनाओ महाराज इन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और निराग जी ने और पत्नी को बुलाकर कहा हे हे शालिनी अरे देवी तुम सुंदर पकवान बनाओ जो हमारे घर में सामग्री है उससे स्वादु से स्वादु भोजन बनाओ मारा दिव्य पकवान माने बनाया और निदाग जी को महाराज इन्होंने लाकर करके निदाग जी ने इनको भोजन करवाया जब भोजन करके आराम से बैठ गए तब निदाग जी ने प्रश्न कर दिया कहते अपिते परमा तृप्ति ही महाराज आपको तृप्ति मिली कि नहीं अच्छा उत्पन्ना तुष्टि जो भूख लगी थी आपको उससे छुटकारा मिला कि नहीं मिला अपित मानसम स्वस्थम आहारेण कृतम द्विज अरे ब्राह्मण देवता अरे बोहो विप्रदेव आप जरा ये तो बताओ तुम्हारा मानस प्रसन्न तो है भोजन जो बना था वो आपके अनुकूल था कि नहीं था आपने प्रेम से पाया तृप्ति मिली कि नहीं मिली और महाराज एक बात और बताओ क्या बताएं बोले क्वनिवास हो भवान विप्र आप रहते कहां हो कहां से आए हो जरा ये बताओ और क्वचन तुम समुद्यता और कहां जाना चाहते हो रहते कहां हो जाना कहा चाहते हो और आगम्यते आग भवता और आए कहा से हो तीन बात रहना कहां है आपका जाना कहा चाहते हो आप और आप आए कहां से हो जरा कृपा करके हमको बताओ महाराज जो कि महात्मा लोग जी मौका ढूंढते रहते हैं सच का इनको मौका मिले तो उपदेश देने में बिल्कुल पीछे न रहे कारण क्या है बात यह सच में आपको बताएं महात्माओं की प्रणाली होती है हमको एक महात्मा ने बहुत प्रेम से समझाया और कहा कि जो तुम्हारे पास लोग आए यदि वह साधना में लगे हुए लोग हों भगवत भजन में लगे हुए लोग हों तो उनकी बात तो सुननी चाहिए और जो संसार में रचे पचे उनकी बात नहीं सुननी चाहिए तो हमने कहा वो सुनाना चाहे तो क्या करें बोले तुम उनको मौका ही न दो कि सुना सके तुम अपनी बात ही उनको सुनाते रहो एक बात पूरी हो तो दूसरी बात कभी महात्माओं के संस्मरण सुनाओ कभी महात्माओं से द्वारा जो मिला है वो सुनाओ उनको मौका ही ना दो कि वो बोल सके क्योंकि वो बोलेंगे तो रागत द्वेश की सृष्टि ही करेंगे महाराज श्री आपको अचंबों की बात बताए हमारे शास्त्रों में कामनी के साथ रहना उतना दोष नहीं जितना कामी के साथ रहना दोष है क्योंकि जो कामी है वो कामनी के चिंतन ही करेगा और जब भी चर्चा करेगा तो वही चर्चा करेगा स्त्री बिटा नाम इव साधु वार्ता इसलिए साधो सावधान हमारे महाराज जी तो एक वाक्य और भी कहते हैं बहुत सुंदर बात है ध्यान देने की बात यह है महाराष्ट्र कहते हैं कि जैसे कोई अपने घर का कचरा आपके दरबारे में डाल जाए तो आप डालने दोगे नहीं डालने दोगे महाराज नीके नहीं तो नकारा मनवाओगे उसको फिर पुलिस तक जाओगे हमारे घर को तुमने दरवाजे को कचरा घर समझ रखा है क्या और हम लोग कितने असावधान हैं महाराज लोग दूसरों की निंदा स्तुति लोग हमारे दरवाजे पर नहीं हमारे हृदय में डाल जाते हैं कान के रास्ते और हम खोल देते हैं। आओ भाई खिड़की खुली है जितना डालना चाहो डालो कचरा घर भर दो ये प्रमाद का खेल है ये असावधानी का खेल है इसलिए जो परमार्थमा के रास्ते पर बढ़े एक तो अनुभव अपना महाराज जो मिले आप जैसे किसी के पास जाओ तो जो प्रेमपुरु जी महाराज के आज सुना वो सुनाना प्रारंभ कर दो तो तुम्हारे काम का होगा तो मतलब रखेगा नहीं तो तुमको देख करके ही रास्ता काट जाएगा हमने देखा है जिसको आप सुनाए लोगो जिसको संसार की बात सुनाने की आदत पड़ गई वो देखेगा सामने से वो आ रहे तो महाराज निकल जाएगा क्योंकि पकड़ेगा तो जरूर कुछ सुनाएगा और सुनाएगा तो इससे बच जाओ तो देखो संसारियों से बच गए कि नहीं बच गए और आप अपना चिंतन भी कर लोगे तो देखो महात्मा लोग तुरंत मौका ढूंढते हैं कि कुछ कहने का अवसर मिले जो महाराज इन्होंने प्रश्न किया तो रिभु जी कहते क्षुदस्य तस् भोगते ब्रह्म जायते नमे चुधा भयन त्रप्ति कसम परिप्रक्षति कहते हैं जिसको भूख लगी होगी उसी को तृप्ति मिली होगी और जिसको भूख ही नहीं लगी उसको तृप्ति क्या है अच्छा महाराज और जिसकी बात क्या है जो जिसको स्वाद से मतलब उसको महाराज ये लगा होगा नमे क्षुदा मुझे क्षुधा नहीं थी तो हमको तृप्ति क्या मिलेगी इसलिए मेरे से ये प्रश्न ही तुम्हारा बिल्कुल गलत है पार्थवे पार्थिवे धातोते देखो आपको बताएं जठराग्नि भोजन को तो पचाती है जठराग्नि को ही मन को महाराज भूख लगती जठराग्नि पचा दे ये कहते हैं जो जब जठराग्नि में कठोर पदार्थ नहीं होते हैं अर्थात शक्ति संपन्न पदार्थ नहीं रहते हैं तो जटराग्नि को भूख लगती मन को छुधा त्रा गुण प्राण के मारा क्षुधा त्रा किसको लगती प्राणों को और शोक मोह किसको होता है शोक मोह मन होए ये शोक और मोह का संबंध मन के साथ में ये मारा शोक होता है मन को मोह होता है मन को इन्होंने महाराज समझाते हुए कहा कि ये तो हम हैं नहीं तो महाराज हमको क्या भूख प्यास लगेगी और रही बात महाराज स्वस्थता की तो स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं अतः मन ही के धर्म है हम आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं है इसलिए दुज ये तुम्हारा पूछना ही व्यर्थ है और रही बात हम कहा से आए हैं और कहा जाएंगे और हम कहां रहते हैं ये जो आपने प्रश्न पूछा है वस्तुतः तो महाराज ये प्रश्न ही गलत है क्यों गलत है जो आकाश सर्वगत है उसको कहीं आना जाना कहा जा सकता है क्या भाई आकाश बंबई में न हो और वृंदावन में हो तो वृंदावन से वह आकाश चल करके बंबई में आ जाए जो आकाश वृंदावन में है वही बंबई में है तो आना जाना कहा जाएगा क्या नहीं कहा जाएगा और देखो आपको बताएं जो घटाकाश जिसको बोलते हैं मठाकाश जिसको बोलते हैं वो घट के अंदर बंद हो गया आकाश का कुछ बना बिगड़ा नहीं है अरे घट के अंदर आ गया तो उसी का नाम घटाकाश रख दिया गया किंतु क्या आकाश से जुदा हो गया क्या हुआ आकाश से जुदा हुआ ही नहीं है तो आकाश से भी जो सूक्ष्मतर है सूक्ष्मतम है उसको महाराज आना जाना कहा होगा और एक स्थान में रहता हो दूसरे में न रहता हो तो कहा जाए यहां रहते हैं जब सर्व स्थान में ही रहता है तो महाराज कैसे कहें कि कौन आया कौन गया अच्छा दूसरी बात यदि आपने कहा महाराज बोले आप ही नहीं तो कहा था कि हमको स्वादु भोजन बनाओ तो महाराज ये स्वादु का भोक्ता कौन है चीला लोग पकड़ लेते हैं गुरुजी को जी बोले आपने जो स्वादु भोजन बनाने के लिए कहा था तो बोले ये तो तुमको समझाने के लिए मैंने कहा था किसको स्वादु कहा जाए किसको अस्वादु कहा जाए महाराज जिसको देखकर आपको घृणा लगती है उसी पदार्थ को शुकर जी महाराज मौज से खाते हैं कि नहीं आप जरा सोचो और जो आज स्वादु है बड़ी, बड़ी गहरी बात है इसको चिंतन कीजिएगा जो पदार्थ अभी खाने में अच्छा लग रहा है कल हो सकता है उसी से आपको घृणा हो जाए तो ये पैमाने सब अच्छाई बुराई के स्वादु और स्वादु के सब बदलते रहते हैं आज जो वस्तु आपको ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो पदार्थ हमको खाने में आज अच्छे लगते हैं कल भी वही लगेंगे खाने के स्वाद बदल जाते हैं दक्षिण में पहुंच जाओगे दो चार दिन वहां रहोगे या महीना दो महीना तो वही आपको हमारा चका चका छेने लगे इटली डोसा जब के खाओगे वही स्वादु बनने लगेंगे और गुजरात में पहुंच जाओगे तो डकोसला खूब खाओगे डकोसला जानते हो कि नहीं आप लोग अरे ढोकला जी वही तो डकोसला है तो ढोकला खूब खाओगे आप खमन खूब खाओगे और धीरे धीरे उसी में स्वाद आने लगेगा देखो भाई जो संस्कार होते हैं जिस चीज के बचपन में जो हम खाते रहे जो घर से संस्कार मिले वही तो सात भोजन लगता है चाहे कोई कितने भी छप्पन प्रकार के व्यंजन बना के रखे किन्तु हमारे आधार पर हमारा चाइनीज भोजन हो यदि और आपके सामने रखा जाए तो जो उधर के खाने वाले हैं उनके मुख में पानी आ जाएगा और अपने राम सोचेंगे कितनी जल्दी यहाँ से भागे तो कल्याण हो तो देखो किसको स्वादु कहा जाए किसको अस्वादु कहा जाए ये भी महाराज कोई तत्व की बात नहीं समझदारी की बात नहीं आज सारे पैमाने बदलते हैं महाराज ऐसे इनको समझाया तो रिभु जी की बात सुनकर की निदाग महाराज चौकन्ने रह गए और कहा कि गुरु जी आप कौन हैं तो कहा मैं आपका गुरु हूं और तुमको समझाने के लिए आया हूं महाराज उनके पास में रह करके ये बोध कराया और जब ये उनको अनुभव में आ गया चले देखो श्रवण के बाद निधिध्यासन जरूरी है और श्रवणम तो गुरुः पूर्वम मननम तदनंतरम निधिध्यासन पूर्ण बोध लक्षणम तो श्रवण मनन निधिध्यासन जीवन में होना चाहिए किंतु गुरुदेव तो तत्व तो समझा के चले गए और एक बात या तत्व तो समझ में आ भी गया महाराज इनको आप कभी समय मिले तो विष्णु पुराण का मूल पढ़िएगा बहुत आनंद आएगा अब प्रवचन में तो सभी इस श्लोकों का यदि अनुवाद करने लगे तो एक ही अध्याय होता सात आठ दिन में ज्यादा नहीं होता तो मूल मूल विषय इसमें ले लिए हमने तो नारायण में निवेदन कर रहा था आपके सामने इन्होंने समझाते हुए इनको कहा कि जो आत्म तत्व तो है जिसको पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है जिसका नाम तत्व तो है उसी को परमार्थ तत्व तो कहते हैं जिस परमार्थ तत्व तो को पाने के लिए शरीर मिला उसको वाणी का वो विषय नहीं है याद रखिएगा वह केवल आप अनुभव का विषय है इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से समझाया किंतु मारा चेला को छोड़कर चले गए अब चेला जी तो घर गर गृहस्थी में ही रहते थे परिवार था किंतु तो गुरुजी जो ये बोध महाराज देकर चले गए इन्होंने लगता है मनन निधि नहीं किया होगा अब हुआ क्या कि एक हजार सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने के बाद जब सौ एक हजार वर्ष पुनः बीत गए तब पुनः महाराज गुरु को लगा रिभु को कि चलें देखें, निदाक को जो समझाया था वो क्या कर रहा है अब गुरु जब देखने के लिए आए बोले चिंतन में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है देखने के लिए आए तो देखा क्या महाराज नगर में राजा की सवारी निकल करके गई थी और ये श्रीमान जी खड़े होकर के देख रहे थे तो गुरु जी बगल में खड़े होकर के रिभुजी ने कहा उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है तो कहा कि राजा की सवारी निकली हुई है जब महाराज का सवारी निकली हुई है तो बोले ये और दूसरा कौन है बोले प्रजा तो बोले राजा कौन प्रजा कौन ये बाबा जी लोगों का भी खेल बड़ा विलक्षण कहा ये राजा कौन प्रजा कौन तो बोले जो हाथी पर चढ़ा हुआ जा रहा है वो राजा है और जो इसकी अगवानी कर रहे हैं जो इसकी सेवा में लगे हुए हैं वो महाराज सब प्रजा के सेवक गण है तो बोले ठीक है तुमने हमको बताया जो हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ जा रहा है वो राजा है तो तुम्हारा ये बताओ कि हाथी पर कौन चढ़ा है बोले राजा और नीचे कौन है बोले हाथी बोले कौन राजा कौन हाथी कैसे पता चले कौन नीचे कौन ऊपर बार, बार, बार, बार, बार, राजा नीचे है कि हाथी ऊपर है कि हाथी नीचे कि राजा ऊपर महाराज ये जब कहा तो इनको आ गई गुस्सा और पास में गुरुजी खड़े थे तो गुरुजी के ऊपर स्वयं चढ़ गए और चढ़ने के बाद बोले अब पता चला कि कौन नीचे कौन ऊपर यही वर्णन है आया जी बोले पता चला कौन नीचे है कौन ऊपर है बोले नहीं बोले बताओ तो सही कौन नीचे कौन ऊपर बोले तुम नीचे हो और मैं ऊपर हूं तो बोले तुम कौन हो मैं कौन हूं तुम कौन हो मैं कौन हूं जरा ये बताओ महाराज जब ये बात पूछी तुम कौन हो और मैं कौन हूं देखिए गुरुओं का भी बड़ा महाराज से क्या कहे आपको हृदय भरा है गुरुओं का हृदय कितना करुणा से भरा होता है अब देखिए इतना करने के बावजूद से माता पिता महाराज बालक को कैसे पालन करते हैं बालक चाहे कितनी उद्दंडता करे कि तुम भोजन कराना छोड़ देती है क्या हम देखते हैं कई बालक महाराज माँ को इतना परेशान करते हैं इतना परेशान करते हैं कि तो बहुत परेशान हो करके भी वह उसकी क्या वात्सल्य उसका समाप्त तो होता है क्या वो भोजन कराती ही कराती है ऐसे महाराज जो सदगुरु वर्ग है चाहे कितना अज्ञानी कोई न हो शरण चला जाए उसको ये समझा करके ही रहते हैं अब देखिए मूर्ख ने सवारी ही कर लीजिए गुरु के ऊपर और कहा कि आप बताइए तो मैंने जब ये पूछा कि तुम कौन हो मैं कौन हूं नीचे कौन ऊपर कौन ये तो समझ में आ गया किंतु तो मैं कौन तुम कौन जब ये प्रश्न पूछा तब महाराज ये घबराया और नीचे आकर के पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ कर कहता है आप हो कौन ये निश्चित रूप से ये हमारे गुरु की ही विशेषता थी ऐसा तो नहीं कहीं आप हमारे गुरुदेव ही इस रूप में आ गए हो हमको समझाने के लिए लगता है जो आपने चिंतन दिया था उससे मैं अलग हो गया था जुदा हो गया था आप बताओ तो सही अब महाराज रिभुजी प्रसन्न हो करके बोले मैं तुम्हारा गुरु ही हूं जब ये बात कही उसके बाद पुनः महाराज इन्होंने समझाया है कि देखो भाई आकाश में बादल आते हैं तो आकाश का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है सित भेदेन यथैकं दृश्यते कहते हैं जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि के भेदों वाला दिखाई देता है तो न आकाश श्वेत है ना आकाश नीला है विशालम लोग मरज थे कैलाश में तो एक महात्मा हमारे साथ में थे तो जो मानसरोवर का दिन में चार पांच बार रंग बदलता है अब जब रंग जैसे जैसे बदले हम लोग तो डुबकी लगा करके नहाते थे दोनों दोनों बाबा जी ठहरे दोनों का भी कोई रोने वाला नहीं इसलिए कोई परवाह तो थी नहीं तो एक दिन हम बैठे थे दोनों महात्मा हमारे महाराज श्री के ही शिष्य मैंने उनसे पूछा कि कितने रंग बदलता है तो उन्होंने कहा हंस करके ब्रह्मचारी तुम पढ़े लिखे होकर के भी लगता है गड़बड़ मामला है तो हमने कहा क्या हुआ बोले ये रंग थोड़ी बदलता है आकाश के जैसे रंग बदलते हैं वैसे इसका रंग बदलता है आकाश एकदम स्वच्छ हो जाता था तो नीला नीला प्रतिबिंब पड़े तो जल नीला नीला दिखाई देने पड़े लगे और मेघ आ जाए तो मेघों का प्रतिबिंब पड़े तो वैसा जल नजर आए बोले ये रंग नहीं बदलता आकाश रंग बदलता है और आज हमको पता चला आकाश भी रंग बदलता नहीं तो कौन रंग बदलता है बोले अपनी दृष्टि का ही देश दोष है जो रंग बदला हुआ नजर आता है दूर दूरी देखने के कारण दूर दृष्टि होने के कारण वह नीला नजर आता है किंतु आकाश का रंग नीला नहीं है याद रखिएगा तो यही कहते हैं ये सित नीलादि भेदे न यथेकम दृश्यते नभा भ्रांत दृष्टि ही ये कोई दृष्टि उत्तम नहीं भ्रांत दृष्टि है महाराज इसलिए सम्यक प्रकार से तुम समझो कि आकाश जैसे निर्गुण है आकाश का कोई रंग रूप नहीं है वैसे आत्मा का भी कोई रंग रूप नहीं है केवल अद्वैत तत्व तो है उसके अलावा कुछ नहीं जो तू है सो मैं हूं जो मैं है सो तू है ये तू मैं का भी भेद नहीं केवल अवांग मनस गोचर एक ही तत्व तो है ऐसे महाराज इन्होंने समझाया और कहा समबु रख करके अपने जीवन का उद्धार करो महाराज इतिहास सुना करके हमारे शिरोमणि, श्री भरत जी ने उद्धार कर दिया है राजा का भी इसको इसको भी बोध करा दिया वैसे हमारे महाराज श्री ने तो नारायण मेरे भागवत में वर्णन किया है कि ये सौभीर देश का जो राजा था ना ये कोई द्रवगण ये कोई दूसरा नहीं था वही मृग था जी जिसको जड़ भरत महाराज ने खूब ढोया था भरत जी महाराज ने इसीलिए सोचा कि पहले जन्म में तो खूब ढोया है तो अब की बार भी थोड़ा ढोने का मजा तो ले लो पहले डायरेक्ट ढोया था इस बार इनडायरेक्ट ढोलो पहले शिविका की जरूरत डोली की जरूरत नहीं थी अब डोली की जरूरत और देखिए जो अवधू शिरोमणि करुणया पुराण गई हम जो सुखदेव जी महाराज की स्तुति में करुणा करके बोले जी जिसको मौत की सजा दे दी गई थी जिसको चोर दसू लोग मारना चाहते थे वो बोले कुछ नहीं बोले गाली देने वाले खूब गाली देते थे सम्मान करने वाले खूब सम्मान करते थे किंतु तो कोई मतलब नहीं बिल्कुल ऐसे रहते थे इसके पूछने पर इसके अपमानित करने से क्यों बोले बोले करुणा के कारण इनको लगा कि जिसको हमने उठाया है अब ये जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा न पड़े इसलिए महाराज ये रहस्य को उन्होंने समझाया और स्वयं तो मुक्त स्वरूप थे ही और इस राजा को भी मुक्त बना दिया ऐसे नारायण मेरे विष्णु पुराण के दो अंश पूरे हुए कल मैंने निवेदन किया पहले प्रात, पहले दिन निवेदन किया था इसमें अंश अंश हैं केवल दो अंशों की कथा हो पाई अब तृतीय में नायन में बता दें व्यवहार के वर्णन है गृहस्थ को कैसे जीना चाहिए कैसे श्राद्ध करें कैसे ब्रह्मचारी रहे कैसे ग्रस्त कैसे बानप्रस्त ये वर्णन है तृतीय अंश में चतुर्थ अंश में राजाओं का वर्णन है और पंचम अंश में भगवान श्याम सुंदर की दिव्य दिव्य कथाएं हैं और मैं आज देख रहा था लगभग वही कथाएं हैं जो भागवत में वर्णन की गई हैं थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क है और वही है छठवें अंश में महाराज कलयुग के दोषों का वर्णन किया गया चार प्रकार के प्रलय का वर्णन किया गया और बाद में कैसे भगवान की शरण में जाकर चिंतन करें जिससे यम से बच जाए वैसे में एक यम गीता अनोखा है तो ठाकुर ने सोचा होगा यम गीत क्यों सुनाया जाए यम गीत सुनना अच्छा नहीं है किन्तु वहां तो यमराज ने यम से बचने के साधन बताए हैं अब ठाकुर जी जैसी कृपा करेंगे पुनः हाँ। यदि कभी अवकाश मिला तो इसका चिंतन किया जाएगा और नहीं तो हरीक्षा दो अंश आप लोगों को सुनने को मिले सच कहें इसमें न तो हमारी बुद्धि की कौशलता है और न ही हमारा इसमें कोई परिश्रम है ये शव हमारे महाराज श्री की करुणा है जिनकी कृपा से यह चिंतन करने का अवसर मिला अधिकतर हम उन्हीं की बातें सुनाते हैं हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है पाल है जी ये तो उन्हीं की बात सुनाते हैं और उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी मती रति गति बस उन्ही के पावन पवित्र चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र शरणार विंदो में समर्पित बोलो भक्तवत्सर भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय वृंदावन मिहारी लाल की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरिओ ज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम देखिए प्रेमपुरी में अभी आनंदी आनंद नजर आ रहा है जब हम श्रवण का आनंद कर रहे हैं जो सुनने का जो आनंद है वो ले रहे हैं पूज्य महाराज जी श्रवण से दो पंक्तियां भी लिखी है वृंदावन का अखंड आनंद सरस्वती के रूप में बरसा पूज्य महाराज जी के गुरु अखण्ड सरस्वती जी को इसमें याद किया है वृंदावन का अखंड सरस्वती के रूप में बरसा छप्पन भोग से भी मधुर यहाँ बहने खाना तो बहुत अच्छा बना लेती है मगर यहाँ जो परोसा गया है वो छप्पन भोग से भी मधुर था छप्पन भोग से भी मधुर दिव्य गाथा श्रवण का आनंद पूज्य महाराज जी ने परोसा तो महाराज जी को हम मंदन करते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी बातें और जो भागवत से हटके जो विष्णु पुराण में हमने सुनी और जो आनंद लिया उसी आनंद को हम अगले साल भी कुछ अलग रिश्त से देखेंगे संगीतमय रूप से यहाँ हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी पूज्य दालमिया जी व पूज्य महाराज जी श्रवणान जी ने नक्की किया है कि अगले साल सेप्टेम्बर में जब वो पधारेंगे तो सात दिन के लिए रास पंचाध्याय का संगीतमय रूप में हम पूज महाराज जी से आनंद लेंगे